से भी कई लाभ होता है मनोवृत्ति में परिवर्तन ना बाहरी जगत में परिवर्तन तो तो तो तो कैसे होगा तब यहाँ पे जो पंचकोष का विवेक करके दिखाया अन्नमय कोश प्राणोम कोश मनोमय कोश वेज्ञान महकुश आनंदमय कोश इसमें जो है तीन शरीर है हमारा अन्नमय कोश थूल शरीर है मनोमय विज्ञानमय को जो है कुछ शरीर है अथवा लिंग शरीर है और जो है कारण शरीर जो है आनंदमय को उसको दिखाया गया व्यापृत्ति इसको अन्याय व्यतिरिक्त शब्द यहाँ पे प्रयोग किया कि किसकी अनुवृत्तिमान और किस किसकी विद्यमानता रह रहा है हमेशा एक रूप में रह रहा और व्यावृत्ति किसका हो रहा है मतलब परिवर्तन किसका हो रहा है एक दक्षिणा मुक्ति में एक है ना आपको तो, कई बार बोला मैं बाल्यादिशु जागृत आदिशु तथा अनुवर्तन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक शरीर की कितनी अवस्था मनोवृत्ति बुद्धिवीत व्यापृत आशु परिवर्तन होता गया अनुवृत्त मानव परंतु उसका अंदर अनुवर्तन किसका हो रहा है शुद्ध चेतन का देखने वाले का अंत स्फुर सदा बस मैं मैं मैं मैं करके जो अंदर से स्फुरीत हो रहा है अपने आप ही हो किसी इंद्रिय में नहीं है मन में नहीं है परंतु स्फुर हमको समझ में आता अनुवर्तव अहम अंतस्पुर था स्वात्मा प्रकृति करती इस प्रकार से जो अपने आप हमेशा अपने को अभिव्यक्त तो कर रहे स्वात्मा प्रकृति करती भजता जो मुद्र है भक्त है किसके लिए जो भगवान की चिंता भजन करने वाले के लिए के मैं मैं मैं मैं Continuous एक ही प्रकार की अपने आप को जो अभी व्यक्त करते, तो करते हैं भद्रया मुद्रा भद्र मुद्रा के द्वारा मतलब एक भद्र मुद्रा के हमेशा एक ही रूप में रहा उत्तमित्रे मूर्ते हैं नम से दक्षिणा मूर्त तो है हमारा ये प्रणाम है दक्षिणा पे मतलब किसी को रह किसका रह रहा है और कौन परिवर्तन हो रहा है इसको देखना चाहिए तो जो देखने वाला है उसका परिवर्तन नहीं रहा हो रहा और देखने योग्य वस्तु की परिवर्तन हो रहा ये तो हमको समझ मारा से शुरू किया था ज्ञान अरोही सचरूप है है और ज्ञान मतलब चित्रूप भी है उसका परिवर्तन नहीं हो रहा परिवर्तन है परिवर्तन कहा तो जाता है विवेक करने से और फिर अंदर शरीर में अपने स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में भी नित्य परिवहन इतना ध्यान रखना कारण शरीर में भी परिवर्तन होता है पहले जितना जगत के प्रति दृष्टि था सांसारिक वस्तु प्रति आसक्ति माया अर्सने धीरे धीरे धीरे वो जो अज्ञान मतलब तो अविध्या की मात्रा की जो है कम होता जाता है दृष्टिकोण तो बदलता जाता है इस प्रकार से संसार जैसा था वैसे ही है पहला जैसा परंतु तो मैं पहले जिस वस्तु को जैसा देखता था आप ऐसा दृष्टि नहीं आएगा ठीक है जो आपने जगह पे है ईश्वर जिसको जब तक रखेंगे काम करेंगे उसका काम होगा जब समाप्त हो जाएगा काल समाप्त हो जाए तो उसका भी काम समाप्त हो जाएगा इस प्रकार से जो है बार बार विचार करते हुए एवं आत्मा समुद्रित्व जिस प्रकार से उनसे घास होता है उस घास में अंदर को बहुत सूक्ष्मता के साथ धीरता के साथ निकालना पड़ता है जिन्हें जब खोलेंगे तो वहां पे जो है फिर तकलीफ हो जाता था उसको निकालना मुश्किल पड़ता है तो इस इसलिए यहाँ पे धीरेता के साथ मतलब किसी तो भी प्रकार की कोई प्रतिबंध आ जाए उसमें से विचरित नहीं होना ये भी प्रकार से जो तो है कोई भी परिवर्तन हो अनुकूलता प्रतिकूलता में अनुकूलता में परिवर्तन प्रत– नहीं प्रतिकूलता में परिवर्तन नहीं इस प्रकार की जो स्थिति होती है मन की उसको धीरे शरीर धीर व्यक्ति के द्वारा धीर के लिए परिभाषा दिया हुआ है जो क्या है जो पुरुष विषय से विचार पूर्वक को को अपने धीर धीर ईरयती धीरा अपनी बुद्धि की प्रतिष्ठा को शीघा में लगाते हैं उसको बोलते हैं धीर और विकार हेतु सती विक्रियंती न चेतांशी बधिरा विकार के हेतु विद्यमान रहने पर भी जिसके चित्र में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वो हो गया धीरा पुरुष की तीन परिभाषा जो है मिलते हैं तो धीयम धीरे विषयों से बुद्धि को राति मतलब निग्णाति विषय से बुद्धि को विड्रो कर लेते हैं और धीर पूछे पहले एक धीर का परिभा की धीरा अपने विकार हेतु तो की हेतु तो विद्यमान होते हुए भी विक्रियंत जैसा न चेतांशी जिसकी चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता देव धीरा तो ये धीरे की जो परिभाषा है इसके इसको मतलब इतना जो है आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए पहले तो इतना जोर लगाना पड़ता है विषय से मन को उठाना और विकार के हेतु तो कोई कुछ बोले मन में तुरंत उत्पन्न होना उसको तो तो रिएक्शन उससे जो मन को अपने आप कंट्रोल में रखना ये सब धीर की लक्षण है और इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा ही पर ब्रह्म एवं जाते पर रूप में धीर व्यक्ति सोयेंगी और पर ब्रह्म रूप में अभिव्यक्त हो जाते है? क्योंकि असंगता मतलब के भाव में वो स्थिर हो जाता है इसलिए यहाँ पे व्याख्या लिखे थे धीरे के लिए यहाँ पे लिख दिए थे ब्रह्मचर जाति साधन संपन्न अधिकारी भी ये हो गया रामकृष्ण जी का लिखा हुआ बाकी से का जो है उसमें एक और ते न उन धीर कहा जाता है यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे मतलब की ब्रह्मचारी समुद्रित पृथकृत चेत तो से अलग कर लिया तो व्यापकता के भाग में स्थिर हो जाता है अभिप्राय मतलब चैतन्य और आनंद ये जो है उस भाग में एक चेतनता की पूर्णता की आनंद में विद्यमान रहते हैं इस रूप में स्थिर अभिप्रायता ग्रंथ संदर्भ आपने दिखा दिया कि पंचकोश है तीन अवस्था मतलब तीन शरीर है अब तो तीन शरीर पृथका है इसको विचार पूर्वक अपनों को समझ लो तो सम बोलने जा रहे हो <laughs> तो तब बोलते हैं कि ग्रंथ नहीं गया। उसका तो फिर नहीं होना चाहिए शंका होने पर तथा अगला ग्रंथ भाग की आवश्यकता है उसको दिखाने के लिए वृत्त तो अनुकथन पूर्वक उत्तर तो ग्रंथस्थ तात्पर्य जो पहले कथन करके आया उसको दोबारा बार संक्षेप में कह करके अगला ग्रंथ भाग करके कैसे आप शरीर से अपने को अलग करके में कैसे जीव ब्रह्म है उसको कथन करने के लिए अगला ग्रंथ भाग क्योंकि ग्रंथ कारात्मक श्रुति जानती है कि केवल एक बार कथन कर देने मात्र से जीव को यह पूर्ण रूप से बोध हो जाएगा ये जरूरी नहीं है उसका पूरा प्रोसेस को धीरे धीरे धीरे धीरे करके समझने से परे तब जाकर को समझ में आता है और फिर अनुभव में आता है ग्रंथ ग्रंथ तो निरूपण हो जाने के कारण उत्तर ग्रंथ भागस अगला ग्रंथ भाग का अनारंभ प्रसंग उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इतना शंक ऐसा कोई शंका करते हैं भ सिद्ध है उसको अगला ग्रंथ के आरंभ करना जरूरी है और नुकातन। नुकातन जो कथन उसको संक्षेप में दोबारा कथन करके उत्तर ग्रंथ अगला ग्रंथ भाग का तात्पर्य ग्रंथ भाग के तात्पर्य को कह दिया क्या बोलते हैं पर मि वाक्य ्यागे न लक्ष्यतेम एव पर आत्मनो आत्मा की दो एक परमात्मा जीवात जब आत्मा एक है उपाधि के कारण दो रूप में दिखाई दे रहा तो यहाँ पे जो उपाधि क्या क्या है? पहले बोल करके आया था कि जो है एक शुद्ध माया में, माया में में उपाधि करके वो परमात्मा शुद्धा कहते हैं और उसी परमात्मा के एक उपादान रूप है और एक निमित्त रूप है उसको भी बताएंगे यहाँ पे और जो है जीव का एक प्रतिफलन है तो इस प्रकार से जो यही माया का तीन भाग में प्रतिफलित होकर के एक चलता रहता है मतलब निरंतर चलता रहता है ये जो जीव और ब्रह्म की मतलब एक ही है भिन्नता नहीं है उसको समझ हम समझे उसको समझने की प्रक्रिया को यहाँ पे लक्षणावृत्ति के द्वारा समझाते हैं तो लक्षणा वृत्ति मतलब कि शक्त संबंध लक्षणा शक्ति वृत्ति से जो अर्थ समझ में आते हैं उसके साथ संबंध रख करके कोई अर्थ को दिखाना हम चाहते हैं तो उसको लक्षण बोलते हैं लक्षणा वृत्ति के तीन प्रकार के शब्द अर्थ निकालते हैं एक हो गया शक्ति वृद्धि एक होता है लक्षणा वृद्धि एक होता है व्यंजना वृद्धि वृत्ति के सहारे यहाँ पे बोलना चाहते आत्मनिवित एक तत्व मत्सादि वाक्य लक्ष्यते पर और अथवा जीवात्मा जीवात्मा और, अपर, अपरमात्मा, और जीवात्मा का इस प्रकार से अपरात्मा के द्वारा संभावित तो एकता जो एकता एक है इसकी संभावना को है एकता तत्तम आदि वाक्य श्रुति वाक्य तत्तम आदि वाक्यों से कैसे उसको समझेंगे मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी ग्रंथकार अपने स्टेटमेंट को रेंफोर्स करने के लिए। की का करके मैं ये बोलना। उसको दिखाने के लिए अनुसार का मैं आया हुआ वाक्य न लक्ष्य मतलब एक भाग को त्याग करके सा एक संभावित भाग त्यागे ना आधा भाग छोड़ के आधा भाग राख करके वो लक्षित होता है लक्षित किया जाता है उसको यहाँ पे वेदांत में पांच प्रकार से जो है ये अन्याय व्यतिरिक को दिखाया जाता है एक देखो क्या दृश्य तो है कि कैसे कैसे वेदांत पर समझाया जाता है कि दृद्य अन्याय व्यतिरिक्क है मतलब के आया। तो परा परा तो पर विवेक पर, पर पर में यहाँ पे परा परापर आत्मनौर्य एवं युक्ता के परापर आत्म एवं युक्त संभावित तो एकता जो संभव एकता की जो भाव है वो तत्म के द्वारा जो उपनिषद में कहा गया है वो कैसे संभव है उसको यहाँ पे कथन करना चाहता है इसलिए अगला ग्रंथ भाव है इसलिए अगला ग्रंथ एवं उक्त प्रकार मतलब इस प्रकार से जिस प्रकार से ऊपर कहा गया परा परापर आत्मन तत्पर तम के द्वारा तत्पथ के द्वारा पर ब्रह्म इसलिए पर और तम पद के द्वारा जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों का दो में जिसको तत और के द्वारा कहा गए परमात्मा हो परमात्मा और जीवन दोनों का एकता मतलब अभिन्नता दोनों में कोई भिन्नता नहीं है उपाधि के साथ नहीं उपाधि छोड़ के युक्त युक्ति के द्वारा लक्षण साम्य प्रदर्शन आदि उपाय दोनों में कुछ लक्षण की क्षमता है कुछ लक्षण की विषमता है तो जिस लक्षण की क्षमता है उस लक्षण की क्षमता से दोनों का एकता है और जिस लक्षण की विषमता है वो उपाधि में है तो उपाधि की लक्षण है। इसलिए स्वरूप दोनों एक है उपाधि में लेकर के भिन्नता की प्रती होता है इसलिए होते हैं कि एकता अभिन्नता युगता लक्षण साम्य प्रदर्शना दोनों में लक्षण की क्षमता को देखलाता है दर्शन उपाय उपाय के द्वारा संभाविता अंगीकारिता जो दोनों एक है अयमात्मा ब्रह्म तत्व अहम ब्रह्मासमी इत वाक्यों के द्वारा वाक्य स्पष्ट स्पष्ट रूप से भाग त्यागे ना मतलब एक भाग को त्याग कर कौन सा भाग को विरुद्ध अंश परित्यागेना वहां पे जो विरोधी भाग दिखाई देता है क्या विरोधी भाग दिखाई देते हैं जो ईश्वर सर्वज है, है सर्वत्र है जीव अपने को क्या मानते हैं कि मैं तो अल्पत्र तो विरोधी भाव है परंतु जो चेतनता है भी परमात्मा भी है जीव ये तो मैं समझता हूँ मैं चेतन हूं और मैं हूँ ये मैं समझता हूँ परंतु मैं व्यापक हूँ असंग हूँ यह हम नहीं इसलिए सर्वज्ञ और तो उपाधि के धर्म है विषय के सहारे परंतु गुणत्व तो समान है दोनों में चेतना तो समान है और तो सर्वंत मतलब तो मानसिक जगहता के अनुष्ठान होते हैं परंतु गुणत्व तो दोनों में समान है ये विरुद्ध अंश है कि एक सर्वत्र है और एक अल्पत्र है एक सर्वज्ञ है एक अल्प है एक सर्वशक्तिमान एक अल्पशक्तिमान इस प्रकार से अब जो एक अपना काम सब अपने इच्छा से कर सकते हैं इच्छा से हो कर तो जाके पूरा होता है इस प्रकार से दोनों में विरुद्ध भाग है परंतु दोनों में क्षमता भाग भी है अस्तित्व है दोनों का दोनों तो चेतन रूप है ये भी हम समझते हैं इस प्रकार से विरोधी भाग को छोड़ देना और जो एकत्व अंश है उसको रखना इसके द्वारा दोनों में एकत्व एकत्व जो उसको तो इसको भाग तैग लक्षण तीन प्रकार के लक्षणा होते हैं जहत लक्षण अजहत लक्षण और भाग तैग लक्षण उसी को यहां से ही धीरे अपने आप ही प्रतिबद्ध यहाँ पे तो सार एक कथा ओ जो, जो के दारा, में, इस रूप में कहा गया है उसको अनुभव करने, करने के लिए क्या करना पड़ेगा विरुद्ध को अंशारूर्वक अलग करके जो एकत्व अंश है वहां पे मन स्थिर करने से तो, तो तो एक ही रह जाता है तो दो नहीं होता वो एक ही हो जाता है तो इसको पहले प्रतीक जाती है पहला ग्रंथ भाग के साथ मतलब फोर्टी टू का ग्रंथ भाग में जीव ब्रह्म की एकता युक्ति के द्वारा दिखाया आप इसको अनुभव कैसे करेंगे उसके उपाय को बताने के लिए फोर्टी टू से शुरू हुआ आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे अन्न व्यतिरिक कहा गया है ना इस अन्याय व्यतिरिक वेदांत में पांच प्रकार के अन्याय व्यतिरिक दिखाते हैं एक हो गया दृद्य अन्वय व्यतिरिक दृश्य में देखिए व्यतिरिक मतलब व्यतिरिक मतलब परिवर्तन दृश्य द्रिश, में परिवर्तन होता जा रहा है परंतु दृष्टा एक ही है ठीक है भी एक ही मतलब शब्द भिन्नता भी है दृश्य अन्य अन्याय व्यतिरिक हो गया पहला दृष्टा और दृश्य मतलब दृश्य की परिवर्तन और दृष्टा की एक रूपता अन्याय व्यतिरिक के से ये दो दृष्टा लोग तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं है देखने वाला तुम अशारा संसार दृश्य रूप है हो गया एक प्रकार दृष्टि में परिवर्तन हो रहा है दृष्टि में परिवर्तन नहीं इसी को दूसरा शब्द का द्वारा बोलते है हैं साक्षी साक्षर साक्षी मतलब जो कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हुए जो अपने सारा संसार को देखता रहता है यही प्रमाता ही है वही जो प्रमाता है वही साक्षी है तो जो दृष्टा रूप में आप लोग तो के रूप में वो ही क्या होता है साक्षी रूप में होता है तो जो दृश्य था वो क्या साक्ष मतलब साक्ष के दर जिसको देखा जाता है और जो दृष्ट था उसको साक्षी की तरह कहा जाता है ये होगा साक्षी साक्ष अन्याय व्यतिरिका आगम आप आगम तब उस मतलब आने आने आने जाने जाने जाने वाला वाला वाला जो जो कि एक एक स्थिरता अस्थिरता को देखने वाला इसको दूसरे शब्द के द्वारा बोलता है आगम आ पाई आगम आद अन्वय व्यतिरिक व्यतिरिक मतलब आगम आप वस्तु में को आने जाने वाला जिसे दृश्य आने जाने वाला होता है रहता है वस्तु में परिवर्तन होता जाता तो वाले, वाले परिवर्तन दुखी परम प्रेमास्पदारेगा एक हो गया दुख और परम प्रेम के आसपास सुख दुख में परि विषय की परिवर्तन सुख दुख के विषय में परिवर्तन आत्मा में उसमें क्योंकि यह जो है कहाँ पे हमारा प्रीति में परिवर्तन हो रहा है वो देखना है कहाँ पे प्रीति में परिवर्तन नहीं हो रहा है ये सब जो है वेदांत शब्द प्रक्रिया को समझने के लिए अपने स्वरूप को समझने के लिए बाहरी वस्तु के प्रति प्रीति हमारी उम्र के हिसाब से परिवर्तन होता जा रहा है परंतु कहाँ पे प्रीति में परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब तो ये जो अंतर अंदर जो दृष्टा रूप में साक्षी रूप में अपरिवर्तनीय रूप में बैठा हुआ है उसमें तो प्रीति हमारा वैसे ही बना हुआ है इसीलिए बोला कि दुखी परम प्रेमास्पद अन्याय बैठी सुख दुख में कहा प्रेमास्पद में जो अन्याय परम प्रेमास्पद रूप में जो आत्मा है वो अन्य है हर जगह पे और परंतु तो क्योंकि आत्मा के लिए बाहरी वस्तु तो अच्छा लगता है और आत्मा स्वयं अपने के लिए अच्छा लगता है पहले बोल करके आया इसका अन्याय व्यतिरिक अनुवृत्ति व्यवृत्त अन्याय व्यतिरिक्क जो यहाँ पे दिखाया शब्दों में थोड़ा परिवर्तन है परंतु तो अभिप्रेत विषय में परिवर्तन है पांच प्रकार के शब्द प्रयोग हो सकता है क्या क्या एक हो गया दृग दृश्य अन्याय व्यतिरिक्क एक हो होगी तो दृग्दृश्य विवेक हम लोगों ने पढ़ा साक्षी साक्ष अन्यायक हो दूसरा तीसरा हो गया, तो गया आगम आपक और एक चौथा हो गया दुखी और परम प्रेम में अनु व्यति और अनुवृत्ति और वैवृत्ति शब्द में अनुये किसी को पता से पांच प्रकार की शब्दों के द्वारा वेदांतों में इस तत्व को परंतु लक्षित पांचों के द्वारा एक ही हो रहा है एक परिवर्तनीय जगत और एक स्थिर आत्मा परिवर्तनीय जगत है इसीलिए हमारे प्रेम में भी परिवर्तन होता रहता है हमारे प्रीति में परिवर्तन होता होता है क्योंकि परम प्रेम अवस्थान जो आत्मा है उसमें एक ही प्रकार की प्रेम रहता है इसलिए जो है इस वेदांत में ऐसा शब्द प्रयोग होते रहते हैं परंतु हमको इसके माध्यम से अपने तत्व को समझना है इसलिए यहाँ पे इति वाक्यर्थ ज्ञान तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व तत्पदस्थ बाच्यवत आप तत्व से महाभक् में तीन पद है तत्म और अशी पद अर्थ के बिना वाक्यर्थ ज्ञान होना संभव नहीं है उस पद के क्या एक पद के तम पद के क्या अर्थ है तत्पद की क्या अर्थ है।, है और असी पद के क्या अर्थ है इसको जब तक हम पदार्थ को नहीं समझेंगे तब तक हमें वाक्य तो समझ में नहीं आएगा इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं तत्व तो अर्थ ज्ञान से तत्व इस वाक्य का जो अर्थ है उस ज्ञान का तत् पदार्थ ज्ञान पूर्वक तो वाक्य ज्ञान कैसे होगा तत्तम और अश इस पद के अर्थ के ज्ञान पूर्वक ही तत्व महावाक्य के ज्ञान हो सकते हैं तत्पद वाक्यर्थ इसीलिए पहले तत्म तो तो पद का जो वाक्यर्थ है उसके पहले बोलेंगे फिर तो में ये तो दोनों में तो एकत्र नहीं हो सकता तब तो क्या करना पड़ेगा लक्ष्य वो दिखाएंगे तब जाके संभव इसको समझाने के लिए ये पहले फोर्टी थ्री के अगला ग्रंथ भाग की उपयोगिता क्या है और उस गुंथा को हम कैसे उसको समझेंगे तत्व महावाक में एकत्र को हम कैसे समझेंगे एक अलग प्रकरण ही आया हुआ है को क्या पर ने निष्कर्म सिद्धि में प्रकरण वहां पर लिखा हुआ है और ये भी मुख्य रूप से कैसे हमारे एकत्व परमात्मा के साथ अपने एकत्व को कैसे समस्त अनुभव में लाए उसके लिए आगे ग्रंथ आपको बोल रहे हैं कि प्रतिज्ञा करके फिर बोलते हैं तत्व तो महाभगत में तीन पद है अब तीन पद की बातच्यर्थ क्या है न तो मैं बोला तीन प्रकार से अर्थ निकलता है एक होकर शक्ति वृत्ति से उस शब्द के शक्ति से क्या होता है और फिर एक होता है लक्षणा वृत्ति से शक्ति वृत्ति से जो अर्थ मिलता है उसके साथ संबंध रख जब वहां पर अर्थ तो घट नहीं रहा है तब उसको उसके साथ संबंध रखने वाला कोई होगा उसमें लक्षण और उसमें भी जब समझ में नहीं आ रहा था व्यंजना वृत्त उसका अभिप्रीत अर्थ क्या है मतलब इंटेंडेड क्या उस पर मतलब उसके अर्थ तो को समझने का कोशिश करते तो महाभक्त की एक तो काम उसको ले करके बोलते हैं हाँ सुभादित जरूरी तो एक बार एट रिपीट कर बाकी गुरु लिखते पार्लम ना क्षाय व्यिर सी वस्तु गुके देखे से वस्तुगुल द्वितीय आगम आ पा आगमी स्थिर अवस्था मध्य व्यतरिक आगम जावाद स्थिर आज आगमी मान दृश्यकोटी शास्वस्तु एगो आसा जावा करते थके स्थिर हिसाब बोले अन्याय्यतरिक्क शब्द तो प्रयोग भिन्न भिन्न है क्योंकि तो अभिप्रेत अर्थ एक ही था प्रेमासपद अन्नय व्यती आत्मा हम परम प्रेमस्पद कारण की आत्मा सबा आनंद आनंद देतर कारण है जेटा आनंद दे प्र है आत्मा अन्न वस्तु आत्मार्न भल लगे और आत्मा आत्मार जन्ई भार्ला दुख तो है। और दुख सुख क्या प्रेम नए कारण क्योंकि आत्मार जन प्रति दुख परम प्रेमस्पद अन्यायिर हनुवृत्ति व्यावृत्ति अन्याय पांच अनुब्य पांच प्रकार अन्य व्यतिरिक वेदांत में स्थान चरण में आया हुआ है पांचों का एक ही है परंतु अभिप्रीत पहुंचना है प्रमाता से साक्षी तक पहुंचना है इसलिए इस चीज को समझाने के लिए तो बार बार यही देखना है कहा परिवर्तन हो रहा है कौन स्थिर है इस परिवर्तन को देखने के लिए एक स्थिर वस्तु चाहिए इस सभी प्रंथकार करने ऐसा कहा हुआ है तो अब जो है आगे देखते हैं देखिए जो ये कैसे तत्व में एक तत्व और तम पद के एकत्व को कैसे समझेंगे कौन सा भाग को छोड़ना है इसको भागता है कौन सा भाग को रखना है उसको लेकर के जगतो जद उपादान जगतो जद उपादान माया मादायता नित्ता शुद्ध शाम निमित्तम शुद्ध शाम उच्य ब्रह्म तद्गिरा उच्य ब्रह्म तद गिरा जगत उपादन मैयामसी निमित्त शुद्ध शाम उच्यते ब्रह्म तद गिरा इस जगत का जो उपादान कारण है जगत जन उपादान वो तो कौन है माया की जो तमात्मक वृत्ति है उसको पंचीकरण करके स्थूल जग तामसी माया तो माया की जो तम गुण है उसम संबंधित जो माया की स्थिति है उसको ग्रहण करते हुए जग वो है जगत को उपादान कर जगत को बनाने के लिए कैसे ब्रह्म जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण बनते हैं वो तो उपादान कारण और निमित्त हम लोग को अलग अलग दिखाई पड़ते हैं उपाति भेद से वो जो है है निमित्त और उपादान अलग हो जाता है। जो माया की है क्योंकि उपाधान को पंचीकरण करके स्थूल जगत को बनाए परमात्मा ने इसलिए जगत जत उपादान जगत का जो उपादान है तामस्य माया आधाय उसम तामसी माया को ग्रहण करते अ को निमित्त शुद्ध माया की शुद्ध सत्त अंश है क्योंकि शुद्ध सत्ता इसी प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया को लेकर कितना स्पष्ट करके समझा है हमारे हर हाँ एक का मन में जो ये शंका होता है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण कैसे हो सकता है एक ही व्यक्ति क्योंकि हमें तो ये दिखाई पड़ता है कि उपादान करण अलग होता है निमित्त करण अलग होते हैं तो हम यहां पे जो है ग्रंथ का कहना यही है कि माया भी अनंत शक्ति असिध अनिर्वचीन शक्ति है माया में उसी माया की जो दो प्रधान माया अंश को लेकर के वो जगत के उपादान करण बनता वही परमात्मा क्योंकि परमात्मा ही माया, माया परमात्मा की शक्ति है परमात्मा अपने माया के तामसिक भाग को लेकर उपादान अंश क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा उसमें कि जो है जो सत्य गुण रजगुण कर्मेंद्रिय बना करके बाकी को पंचीकरण करके सूल जगत को बनाया इस प्रकार एक तमो अंश के माया के गुण को विभाजन करते हुए परमात्मा ने जो है हिरण नगर के रूप को धारण किया फिर विराट रूप को धारण किया एक ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति जगत जो उपादान परमात्मा उपादान कारण कैसे माया की तामसिक शक्ति को लेकर के अनिमित करण कैसे शुद्ध सत्तम तामुचे ब्रह्म उस ब्रह्म को मतलब उसी ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को तत् तत्शब्दों के तरह कहा जाता है इसलिए हो गया तत्शब्द का लक्ष्यार्थ तो ब्रह्म हो गया मतलब है तो में ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकता है ईश्वर भी उपाधिश है जीव भी है इसलिए वहां पे तो एकत्र नहीं हो सकता है परंतु दोनों में उपाधि भाग को हटा देने पर निर्विशेष ब्रह्म में एकत्र है और दिखाने के लिए बोला तत्पथ की लक्षास्त्र है निर्विशेष ब्रह्म तत्पथलिए के लिए जगतो जगत उपादान माया जगत के जो उपादान कारण है इस जगत को बनाते इसको यहाँ पे प्रमुख शब्द कहा गया है तो करें तब तो यहाँ पे बोल रहे रामकृष्ण जी लिख रहे हैं जत सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म जो जो तरह लक्षित होता है, ब्रह्म, वो अपनी जो है को, प्रथाना, माया, माया शक्ति को व माया के भाग को लेकर उपाधि कैसे आदा है, उस उपाधि को लेकर उसके साथ आपने जो है एक अभिन्नता की भान की मान लिया कि उसके अंदर प्रवेश क्योंकि बोलते हैं तथा तो तो उसके अंदर प्रवेश हो गया परमात्मा तभी जाकर दिखाई पड़ता है स्वीकृत मत तो मतलब उपाधि स्वीकृत में स्वीकार में करके जगत चरा जगत चरा जगत के अंगमात्मक चरती थी जगत जो निरंतर परिवर्तन होता है जरा कुछ स्थिर रूप में दिखाई पड़ता है कुछ चलते दिखाई पड़ रहे हैं कार जो, जो कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ता है उसका उपागानम क्या हो गया जगत की अधिष्ठान मतलब रज्जु के अध्यक्ष भाग, जो भाग जो है, तो में परा हुआ है। उसका एक भाग, मैं बोला अधिष्ठान का दो भाग होता है एक सामान्य भाग एक विशेष भाग सामान्य भाग को आधार बोलते हैं और विशेष भाग को अधिष्ठान बोलते हैं रज्जु है ये जो सामान्य ज्ञान है और विशेष भाग जो नहीं समझ में आया वो अधिष्ठान है जिसको जिसके ऊपर बैठते हैं इसलिए कार्य वर्गस् उपाधन जो सामान्य उपादान अधिश्टा, बन गया शुद्ध सत्याम मतलब विशुद्ध सत्य प्रधानम तम उपाधित स्वीकृत विशुद्ध सत्य प्रधान उसको जो उपाधि उसको देख रहे हैं जिसको देखिए अभिप्राय क्या है जिस समय हमको सर्प्रांति होता है उसी सर्प में भी उसी राज्य में भी वही सच्चिदानंद बैठा हुआ है और जो देख रहे उसी में भी वही सच्चिदानंद बैठा हुआ है परंतु उस राज्य में जिस अंश में हमको दिखा प्रकाश अंश भाग है वहां पे भी सत्य सत्य गुण का प्रकाशित हो रहा है और जिस समय हम दृष्टि के द्वारा देखते हैं क्योंकि ज्ञान होता है वहां पे तो उस समय सत्य गुण काम करते हैं परंतु वहां पे तमोकुण क्या और की जो जो रूप में जो बैठा हुआ है पे वो वो तमो तमो भाग भाग है इसी प्रकार वो तमो भाग जो है उपादान की काम करते हैं। और जो जो जो है है से वो क्या करते हैं वो निमित्त के काम करते हैं दो भाग माया का ही दो भाग अपने में देख लीजिए जो वस्तु के जो उस वस्तु के जिस वस्तु हमको रस भ्रांति हो रहा है उस वस्तु का दो भाग है एक भाग है तो सामान्य रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है और एक भाग है जो विशेष आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो सामान्य रूप से जो विषय जो है जो दिखाई पड़ रहा है उसका प्रकाश हो रहा है तो वहां पे जो है सत्य गुण काम कर रहा है और जो विशेष जो नहीं तम गुण का आवृत कर दिया उसको वहां पे तमगुणा को आवृत कर दिया इस प्रकार से हमारे बुद्धि में भी ऐसा ही है उसका एक भाग है जो कुछ देख रहा है वहां पे सत्य का थोड़ा अंश दिखाई दे रहा है परतु एक भाग जो है उसको ठीक से देखने नहीं दे वहां पे तमो को इतना हो गया मनो मन की विचार को ढक देते हैं मन की विचार को और तो ठीक से जो है प्रयोग करने में उसको प्रतिबंधक बन जाता है क्योंकि किसी भी जगह पे अध्यास होने के लिए अध्यास अथवा आरोप करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है एक है सामने किसी कोई एक वस्तु की प्रतीति तो मतलब तो कोई एक वस्तु है ऐसा एक भाव मन में होना चाहिए एक दूसरी बात क्या है अपने जन्मांतरी को संस्कार चाहिए क्योंकि शर्त करते उनका संस्कार है और तीसरा तीसरा है है दोष दोष दोष में प्रमाता में भी दोष है में भी दोष है और प्रमाण में भी दोष है प्रमाता मतलब जानने वाला जानने वाले में लोग बैठा हुआ है और प्रमे मतलब जो है जिस वस्तु का हम जानते उसमें दोष है क्या वो चांदी की तरह चर्चिक है उसमें और प्रमाण क्या है इंद्रियां इंद्रिया, इंद्रिया प्रमाण है इंद्रियों का हम ठीक से प्रयोग नहीं कर पाया मन भी प्रमाण रूप में काम करता है तो मन उसको ठीक से प्रयोग नहीं ठीक से देखा नहीं ध्यान पूर्वक इस प्रकार से सामने किसी वस्तु की प्रतियोमानता चाहिए दूसरी बात क्या है प्रमाता प्रमाण प्रमेय में कोई दोष चाहिए और जो है तीसरे हो गया एक संस्कार एक ही वस्तु का हम देख रहे हैं परंतु तो तो अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग रज्जु भरा हुआ है कोई कहता है, है, है दंड है कोई कहता है माला है कोई कहता है सर्प है कोई इस प्रकार से अपने अपने संस्कार के अनुसार वहाँ पे वस्तु की कल्पना कर लेते हैं अपने तो ईश्वर यहाँ पे जैसे सभी का समष्टि मन होने के कारण समस्टि सब एक प्रकार से कल्पना कर लिया सारा यहाँ पे इस प्रकार से एक ही तत्व कैसे उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों हो सकता है उसको मन में ने उपादानम मायाम अपनी माया शक्ति जो ताम माया में जो तमो भाग है उसको पहले प्राप्त किया वो हो गया उसका उपादान उपादान और निमित्तम तो कौन हो गया शुद्ध शब्द जिसके द्वारा उच्च है वो शुद्ध शब्द निमित्त है ब्रह्म उसको उसको उसको तत्पद तत्पद तत्पद के के के कहा जाता है उसको के माया के दो भाग करके, पे के को कह दिया गया और फिर माया के के जो है माया के बुल शत्य प्रथान के द्वारा जो है वो जीव जिसको देखते हैं उसको कहेंगे यहाँ पे देखिए जत सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्मी तम गुण प्रधानम माया आदाय उपाधित्व स्वीकृत माया को उपाधि के रूप में स्वीकार करके जगत वर्ग कार्याष्ठान उपादान, उपादान तो गया? गया? का भी वही है तो भाग से उठका हुआ है वैसे ही अधिष्ठान अशुद्ध सत्यम शुद्ध सत्य प्रधानम तम उपाधित्य जब वहां पे सत्य गुण है उसको जब अपने अधिष्ठ स्वीकार कर लेते हैं अपने उपाधि के रूप में स्वीकार करते हैं स्वीकृत्य तो है, तो है, है? कुम्हार है उस मृत्यु का से क्या, क्या बन सकता है मृत्यु का क्या वस्तु है ये सब ज्ञान मृत्यु का कैसे मतलब ठीक से मार लेने पर नरम कर लेने पर खड़ा बन पाएगा यह सब चीज का ज्ञान जिसको है वो हो गया निमित्त उपादान है कारण की पूर्ण उसका कर्ता बनता निमित्त उपादान उभय उपा प्रकार प्रकाशे एक ही ब्रह्म निमित्त भी बना और उपादान कारण भी बना उभय रूप ब्रह्म तद् गिरा उस नाम के द्वारा तत्व श्री जो तत्पद है तत्व वाक्य स्थित ना इस वाक्य में स्थित तो जो तत्पद है उस तत्पद के द्वारा इसी को कहा जा रहा है इसी को कहा जा रहा है वो ब्रह्मा अपने तमोगुण के द्वारा उस उपादान को मतलब अपने एक भाग को ढक करके और सत्य गुण के द्वारा उस भाग में जो है जो पूर्व संस्कार से जो जगत उनकी मनम्यता उसको देख रहे हैं वही विचित्र चीज है हम लोग भी यही कर रहे हैं अपने अंदर की जो शक् शुद्ध सत्य प्रत्याशक्ति उसको जो है मायागतिक और और है और वो हमारी बंधन के कारण ईश्वर सृष्टि में बंधन नहीं है वो मन जिस प्रकार से उसको ग्रहण कर लिया और उसको उसके साथ तादात्मक कर लिया बस वही से बंधन शुरू हो जाता है तो एक ही चीज ईश्वर कैसे अपने को आप, आप दिया और एक शुद्ध में जो यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश है उस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उस आवृत भाग के अंदर जो जो चीज हो सकता है माया शक्ति में वो सारा उनका मन में आया फिर उसको उस भाग को देने के कारण माया में में जितना रूप था वो जो है सामने देखने लग गया तो ये जो है ये विशिष्ट स्थिति है ये जो है अद्भुत तो है एक ही आत्मा पिक्चर की पर्दा भी है एक ही एक ही मतलब आत्मा और वही आत्मा जो है मन के साथ जो है संस्कार के साथ मन करके रील बना हुआ है और वही आत्मा पीछे साक्षी रूप में प्रकाश डाल रहा है जैसे पहले जमाने में प्रोजेक्टर से फिल्म देखते थे ना वो ऐसा एक ही हाँ शुद्ध आत्मा प्रकाश आत्मा वही सामने सारा आत्मा की पर्दा है शुद्ध सफेद पर्दा कुछ भी नहीं है वहां पे और बीच में वही शुद्ध चेतन मन की संस्कार के साथ मिल करके रील बना हुआ है और वो घूमता रहता है और तीसरा वही शुद्ध चेतन प्रति चेतन व्यापक है पूर्ण है हर जगह पे तो नहीं पहले जमाने वो लाइट की तरह किसी के वो, वो बात नहीं है यही चेतन पूर्ण रूप में व्यापक है और वही जो है वो पीछे लाइट का भी काम कर रहा है तो शुद्ध शुद्ध लाइट और वही जो है अपना मन उपाधि के साथ मिल करके रील में उस लाइट लाइट डाल करके सामने अपने ही पर्दा में अपने ही पर्दा में अपने मन के चित्र को देखता रहता है अपने चित्र को देखता रहता है यही सृष्टि है इस इसको समझाने के लिए मतलब एक ही व्यक्ति एक ही एक ही प्रकार से कैसे जो है हर चीज बन सकता है पहले जमाने में तो एक मोनो एक्टिव होता था वहां पर तो समझ में आ जाता तो रूप बदल बदल करता था यहाँ पे जो है कुछ नहीं वो अपने माया में अनिर्वचित शक्ति है माया कोई ऐसा विभाजन होता है अपनी ही महाशक्ति से देखिए कभी कभी माया तब उनके प्रथान करण चीज हमको होती हुई भी में नहीं आता वह समझना नहीं चाहता बाद में धीरे धीरे जब मन में परिवर्तन तो होता है तो अपने समझ में आता ये नहीं करता तो अच्छा उस समय आपको ये करना चाहिए ये होता तो अच्छा होता इस प्रकार से जो है अपने ही मन में उस आत्मा के प्रकाश से क्या होता है मन में आत्मा में गुण नहीं है मन में तम गुण सत्य गुण है मन के तमसिक गुण से उस सत्य को ढक देता है अब रजोगुण से कुछ क्रिया उत्पन्न करता है और सत्य गुण से फिर उसको प्रकाश डाल के देखने लगते हैं अब जो है यदि उसको वो तम गुण को नहीं झाँकता तो अपने को ही पूरा पूर्ण रूप में देखता परंतु प्रधान तमाम कैसे? तो, कैसे अपने को दो तो भाग में विभाजन किया कि आप अपने आप समझ सकते वेदांत की सबसे बड़ी सुविधा यही है कि जो शास्त्र बोलता है उसको हम प्रत हमारी बात बोलता है दूसरे की बात नहीं बोलता इसीलिए हम उसको मन के करके तक शब्द को विचार करेंगे उभय रूप वही ब्रह्म जो इस प्रकार से निमित्त कारण भी बनते उपाधान कारण के उपाधान कारण कैसे बना अपने तम गुण से सच्चाई को ढक करके वो जो है जगत भ्रांति का अधिष्ठान बन गया अनिमित्त कारण कैसे बना उसका प्रकाश डालकर उसको अंदर क्या चीज है वो देख तो सर्प की उपादान कारण भी है निमित्त तो सर्व देखने की उपादान भी है निमित्त तो भी है पर देखने वाला जो है एक उनका अलग वहां से ये हो रहा है परंतु तो यहाँ पे देखने वाला भी वही है एक ही तत्व जो तो है अपने माध्यम से अपने अपने को तीन में करके, तीन रंग में रंग डाल करके, अपने आप अपने अपने मजा देख रहे हैं। तो अपने आप अपनी सृष्टि की महिमा को अपने आप को अनुभव कर रहे हैं अब देखिए ब्रह्मेर एक लीला बोला तीन मी तो सबकि निसंदे लीला तो हमको तो पूछते पड़ा तब तुको वक्त तो लीला कई बन लगती नहीं सृष्टि पारमार्थिक नहीं किन्तु हमारे सामने हमारे सामने तो सृष्टि तो अभी पारमार्थिक दिखाई दे रहा है हमको हमारे मन में ये नहीं है कि सृष्टि मिथ्या है लीला तो हम तब समझेंगे भगवान की जब भगवान ही सब कुछ है भगवान ही अपने अलग अलग रूप धारण करके खेल रहे यस इस इट इज लीला इसमें कोई संदेह ही नहीं है परंतु वहां पर स्थिर रहना मुश्किल पड़ता है तो मन अपने आप में तमोगुण के कारण क्या होता है ना ये आवृत कर देता है भगवान की लीला भाग को आवृत करके तमोग कर यह के लिए है। जैसे ये समझ गया ये पूरा सृष्टि भगवान की लीला है और उसकी लीला में ये शरीर भी एक अंश एक बिंदु जैसा है उस लीला में ये शरीर भी एक बिंदु जैसा काम कर रहा है बस उस भाव फ्लोट कर रहे हैं शरीर तब बंधन नहीं है दुख भी नहीं है और विषय शुभ भी नहीं है स्वरूप आनंद में विद्यमान है इसी को समझाने के लिए ही जो इस प्रकार से और की जो अलग करके दिखा रहे हैं कि तत, तत क्या हैं और तम तम पद को अभी कहना चाहते हैं तम पद अब तम पद की बातचार तो बोलेगे जदमीन सत्ताम तम काम कर्मादिदूषिता दूषिता आदत्ते तत्म ब्रह्म तंपदेन तदोच्चते आदत्ते तत्म ब्रह्म तत्पते तम पदेन तदोच्य शुद्ध चेतन दंपत के तरह कब कहा जाता है उसको कहने के जदा मलिन सत्ता काम कर्मादि दूषिता आदत्ते तत्म ब्रह्म सत्य प्रधान मतलब यहाँ पे क्या होगा कि तम गुण है उसको रेनफोर्स कर रहे हैं और वहां पे तम गुण प्रधान है और रज सत्य उपादान के रूप में और जो सत्युण जो निमित्त रूप में है वहां पे सत्य गुण प्रधान है और रजतम उसको मदद कर यहाँ पे रजगुण के प्राधान्यता अधिक है और तमोगुण उसको मुख को सपोर्ट कर रहे हैं और सत्य गुण तक देख रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं तो वहां पे जो समझता है ये ये ये ये मैं इस प्रकार से आप लोगों को परिचिन्न रूप में मानने लगते है तब की बच्चा से ज्यादा मलिन सत्यता उसी माया की मलिन सत्य प्रधान लिया एक तम एक तमसी सत्य प्रधान और एक शुद्ध सत्य प्रधान एक मलिन सत्य प्रधान अभी यहाँ पे रज भाग अधिक है इसलिए जदा मलिन सत्या काम कर्मादि तो कर्मादिता है इसीलिए काम कर्मादि से दूषित है ज्यादा मलिन सत्या काम कर्मादि दूषित काम कर्म से वो दूषित हो जाता है आदत् तत् परम ब्रह्म इसको वो जो परम ब्रह्म है वही उस परम ब्रह्म उसको ग्रहण करता इस अंश के साथ दादात्म करते हैं वो तो बात है कि इस अंश के साथ वो व्यवहार करते हैं उस समय उसी ब्रह्म को तम के द्वारा दादा उच्च उसी ब्रह्म तम के द्वारा आ जाता है हिरण्य गर्भ भाव को को प्राप्त कर जाते हैं समझ के बारे ज्यादा मलिन सत्तमता जिस समय वो मलिन सत्ता उसको ताम काम मलिन सत्ता काम कर्मादि दूषित जो तो काम और कर्म के द्वारा दूषित है भाषणा और भाषण निमित्त को कर्म इसके लिए उसको ग्रहण करते हुए वही ब्रह्म जो है क्या है तथा तत्म जो उसको ग्रहण करते व्यवहार करते हैं कहा जाता है देखिए जी ब्रह्म की एकत्रुक्तिपूर्वक तो समझा करके अनुभव में लाने के लिए क्या कर रहे हैं एक ही शुद्ध उचे तत्व उनकी माया उपाधि में तीन चीज है एक तमगुण भी है सत्य गुण भी है रजोगुण भी है तमो के द्वारा कोई उपादान बन जाते हैं और सब तक तो उनके द्वारा उस की चिंता मन में रख करके उसी के माध्यम से उसको जो है अभिव्यक्त होने देते हैं और रजोगुण के माध्यम से क्रिया करके मतलब अलग अलग अलग अलग रूप धारण करके वो व्यवहार करता है तो वही चेतन तत्व वही चेतन तत्व रजोगुण के माध्यम से अलग अलग शरीर में जो अलग अलग मनोवृत्ति के द्वारा अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते रहते हैं इसलिए एक ही तत्व अपने गुण के माध्यम से अनिर्वच्न शक्ति आएगी माया में अनिर्वचित शक्ति है एक होते हुए भी एक पदिन होते हुए भी कैसे अपने को अलग अलग प्रकार से रूप धारण करके जो है जीव फंस माया इसलिए ज्यादा परंतु जीव परमात्मा क्या है वो शक्त गुण का अथीन करने के कारण माया के अधीन नहीं होते और जीव जो है मलिन तम के कारण वहां पे माया के अधीन हो मतलब माया जैसा दिखाते हैं वो ऐसे ही जब तक उसी की शक्ति से माया काम कर रही है ये सबसे बड़ी आश्चर्य बात है जिस प्रकार मान लीजिए किसी बड़े इंडस्ट्री के मालिक यदि शराबी हो दुष्चरित्र हो तब क्या है उसमें नौकरी करने वाले लोग क्या करते हैं कि जो है उसको जैसा जैसा पेपर तैयार करके देखा तो उतना देख करके सिग्नेचर कर देते जा रहे हैं आ भी जा रहे जा भी जा इसी प्रकार से जो है हमारा जो है माया शक्ति हमारे शक्ति से होकर के हम को जो बांध के रखते थे पे देखने के रख देता है, तो है।, ये, ये तो है।, है उन कर्मचारियों को भगाता है ये इतना दिन से ठग जाता है चलो भागो को। उसको छुट्टी करके द्वारा पिछाठारा मारने लाते हैं नया विचार लाने के बाद फिर जो है कर्म के द्वारा दूषित जो मलिन सत्य उसको ग्रहण करते आदत् तत्परम उस परम ब्रह्म वही जो है तब तो उस परम ब्रह्म को तम पद के द्वारा कहा जाता है तदीव ब्रह्म उसी ब्रह्म को जो ब्रह्म तमोगुण से प्रदान करण था सत्य गुण से निमित्त कारण था वही ब्रह्म जो है कि जदा मलिन सत्ता तदै ब्रह्म जदा जस जसम अवस्था जिस अवस्था में आकर के मलिन सत्ताम मलिन सत्ता मतलब ईशत रजस तमो मिश्रा उसमें रजो और तमो की मिश्र का पहले रजो गुण है तमो उनको खूब मदद करते रहते हैं इसीलिए मतलब ठीक से समझने नहीं देता हाँ पे उछलता है अब तमो उसको ठीक से समझ में नहीं देता इसलिए ईश्वर रज तमो मिश्रित है ना सत्य गुण भी है सत्य गुण है तो समझ में नहीं आता ये सत्य गुण में समझ में आता है गारंटी प्रकाश परंतु वो रज और तमो के द्वारा सत्य गुण उसको उसी प्रकार से जैसे रजो और तमोगुण खेल करके दिखाते हैं हम उसी प्रकार से देखते हैं इस प्रकार जादूगर जो जादू दिखाते हैं हमको दिखाते हैं हम जानते हैं कि हो नहीं सकता है कि व्यक्ति को फार करके पूरा जोर दिया फिर हो नहीं सकता परंतु हमें भी देखने में मजा आता है ये जो है माया की महिमा बहुत बड़ी वो है वो दिखाते हैं वो इसी प्रकार से ब्रह्म जदा जिस आ करके क्या करते हैं मलिन सत्यम सत्ता को प्राधान्य मलिन सत्य का अर्थ करते हैं रज और तम गुण के मिश्रण से मलिन सत्य प्रधान मलिन सत्य से प्रधान हो गया सत्य है मतलब सत्य गुण क्या हो गया अगर मलिन हो गया सत्य गुण है वहां पर सत्य है उनका और वो रज और तमोगुण के प्रमी माने उसका प्रिडोमिनेंस ही हो गया तो यहां वो सफेद था अब लाल और काला उस सफेद जो है लाल और काला के मिक्सन से दिखाई दे रहा है आपको मान लीजिए रजगुण को लाल मानिए तमोगुण को काला मानिए सत्यगुण शा, को सफेद माने अब तो है वहां पे परंतु तो क्या ऊपर लाल और काला मिक्स होकर तो के सत्यों को ऊपर पड़ा हुआ तो भला वो सफेद क्या दिखेगा वो वैसे वो, वो चॉकलेट कलर दिखने लग जाएगा सफेद ऐसे विश्व काम वो जो काम कर्म हो गया, गया। अविद्या शब्द, शब्द की के द्वारा बोलते हैं माया कि इस फंश को मायाम आदत उसको उपाधि के रूप में स्वीकार करता है शुद्ध चेतन उसको अपने उपाधि रूप में स्वीकार करके उसी को जो है उसी को तम पद के द्वारा कहा जाता है उच्चतम पद के द्वारा तो देखिए कि वही शुद्ध सफेद रंग जो है वो जगत के उपादान के रूप में जब उसका काम करते हैं और वही है जगत का निमित्त कारण के रूप में भी कह उपाधान के समय क्या है माता माया में वहां पे उसके प्राधान्यता होती है और जो है निमित्त कारण रूप उनका सत्य गुण काम करते हैं सत्य गुण काम करते हैं तीन गुण बिल्कुल अलग नहीं कर सकता जैसे हमने बोला ना कि सफेद कुछ जलाल कुछ वो तो नहीं कर सकता तीनों गुण में हमेशा जो है एक ऊपर नीचे ऊपर-नीचे होता ही रहता है अब रजोगुण की प्राधान्यता रजोगुण क्या करता है तमो गुण उनको, उनको खूब मदद करता है फल फल तो सफेद थोड़ा जो उस समय सत्य तो गुण विद्यमान रहते हुए भी वो थोड़ा दबा हो विकृत रूप में दिखाई पड़ता है तब विकृत क्या हो गया अपनी व्यापकता को भूल करके परिच्छिन्नताने परिचिन्न में भोग इच्छा पूर्ति होता है तो परिच्छिन्न में वो अपने को भोग पूर्ति के लिए अपने को परिचिन्न मान लेते है ये जो है ये विशाल व्यापक ब्रह्म तत्व तो तम रूप हो गया तत्व तम रूप बन गया इसी प्रकार से ये तत्व और तम दोनों पद का अभिप्रत अर्थ है जिस समय इस प्रकार वो सत्य को ही लाल और काला के द्वारा मिश्रित होकर ग्रहण करके, करके व्यवहार करते हैं उस समय वही ब्रह्म को तम पद के तरह कहा जाता है फल तो क्या होता है उस समय उत्तम परिचिन्न रूप में दिखाई देते हैं उसी को जीप शब्द जीप बोलते हैं उसी को जीप बोलते हैं है तो अंदर शुद्ध सत्य प्रधान चेतन रूप से अब जो उपाधि मतलब एक उपाधि है माया उपाधि है परंतु उसकी जो है ऊपर नीचे होता रहता है सत्य रजोतम गुण का और यहाँ पे तमो प्रधान ने प्राचीनता आ जाने के कारण अपने बताने के लिए, पदार्था, पदार्थो, इस प्रकार से तत् और तम पद के अर्थों को कथन करके अभी तक वाक्य अशी शब्द का अर्थ होता है हो तुम हो और वो देखिए मतलब जो उसका व्याकरण जानते हैं वो इसी समय मतलब प्रेजेंटेंस में है तुम बन जाओगे उपासना करके तुम पहले थे अभी नहीं हो आगे बनोगे इस प्रकार इसी समय इस तुम वही व्यापक तत्व तो, पूर्ण तत्व तो, तो इस प्रकार यहाँ पे तीन पद है तत्व मतलब वो चेतन तत्व जो अपने को अनेक नाम रूप में अभिव्यक्त करने के विभाजन करके अपने को देख रहे और वही चेतन तत्व तो अपने जो है अलग अलग हो करके अपने कर्म अविता का बासना और कर्म में अनुसार अच्छा भोगने की इच्छा रखते हुए वही चेतन तत्व जो है जीप रूप में दिखाई दे रहा है छोटा छोटा अलग अलग दिखाई दे रहा है दृष्टांत के रूप में यहाँ पे बड़ा सुंदर बोलेंगे एक कपड़े के ऊपर जो है कपड़ा ही है कपड़े के ऊपर अलग अलग कपड़ा पहन अलग अलग व्यक्ति मकान में कुछ काम बाजार में कुछ काम कर रहे दिखाई देगा एक ही कपड़े के ऊपर जब चित्र बनाते हैं तो चित्र में दिखाते हैं एक मकान एक मकान के पास एक दुकान उस दुकान में कई व्यक्ति अलग अलग कपड़ा पहन, पहन के रंग रंग बिरंगी कपड़ा पहन के दरा हुआ है दुकान में व्यापार कर रहा है जैसा है तो वहां पे मूल कपड़ा एक ही यही चीज मुख्य कुछ समझना है इस चीज को इसी प्रकार शुद्ध व्यापक चेतन तत्व तो, अपने को तीन भाग में विभाजन करके जो है उपादान कारण भी बना निमित्त कारण भी बना जीव भी बना उसको मजा लेने के लिए आप यह हम तो मैं आप करके जो आपको अलग करके समझ रहा भगवान से ये है ही नहीं उसका यही है के सबसे सुंदर इस भाव को जो हैं सकते हैं बस हमेशा आप आनंद से भी जीवन जिंदगी बिता देंगे एवं तत्व तो पदार्थ तो अभिधाय वाक्यर्थ भाव त्रितम मुक्ता परस्पर विरोधि परस्पर विरोधिखंडम सच्चिद महाभाक्य लक्ष्यते अखंडम सच्चिद महावाक्य लक्ष्यतेमिता मुक्ता मुक्त परस्पर विरोधिखंडम सच्चिद महाभाक्य लक्ष्यते पहले क्या बोल गया था भाग तक तक एक भाग को रखना है अभी बोले इसको एक के एक भाग को रखना है ये जो तीन पे अपिताम वही जो है माया शक्ति है उस माया शक्ति को तीन भाग में विभाजन किया एक हो गया तम प्रधान एक हो गया शुद्ध सत्य प्रधान एक हो गया है सत्य प्रधान जहाँ पे रजोगुण के करके के ये तीन को, को, को दिखाई आपस में तीनों लड़ते रहते हैं हमेशा ये परिवर्तन हो ही और इतना भाग को अलग करके देखना सीखो जो कहा गुणों की परिवर्तन जो मन में हो रहा है और उसके कारण मन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है बाहरी जगत को छोड़ दो बस अपने में कि किस समय कौन कौन काम कर रहा है और गुण के कारण मनोवृत्ति में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है ये जो गुण और मनोवृत्ति की परिवर्तन को देखने वाला कौन है इसको देखने वाला उस गुण के साथ जो जुक्त है कि नहीं है इस प्रकार से यदि देखने वाला यदि दे युक्त है तब तो क्या हो जाएगा वो तमो प्रधान से ढका हुआ है और युक्त नहीं अलग करके देखेगा वो ठीक ठाक देख पाएगा वो इसी प्रकार से अधिष्ठान व्यापक शुद्ध सचिद आनंद है वो महावाक्यों के द्वारा लक्षित होता है महावाक्य के द्वारा वो लक्षित होता है देखिए जो महावाक्य द्वारा लक्षित हो रहा है इसी को जो हमारे भगवत गीता में वहां पे आसान हो जाता है समझना जो क्षेत्र क्षेत्र योग में एक कैटेगरी को क्षेत्र बताया महाभूतानी अहंकार ये सब को लेकर सारा जो है क्षेत्र कैटेगरी कैटेगरी में बताया हुआ है ना वहां पेरे हुए मतदान में क्षेत्र समाशेन सभी उतम श्लोक में जो है ना उसने बताया कि बताए पांच ने अहंकार बुद्धि व्यक्तमें और इंद्रिय गोचर इच्छा दिशा सुखम दुखम शंका चेतना समासन सभी पूरा क्षेत्र का भगवान ने बता दिया पंच महाभूत पंचमहात में जितना जितना विकार हो जाता है चुत उनका यह सब सब क्षेत्र कैटेगोरी में आता है और दृष्टा इस क्षेत्र भिन्न होता तो अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग क्षेत्रों को दिखाई दे वो क्षेत्र नहीं है और तो, तो, भी मैं हूं, तो मेरा ही अभिप्यक्त है उसमें है और शुद्ध शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध प्रधान से मैं क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र को इस प्रकार से उपाधि को त्याग करके ना जब साक्षी सक्ष विवेक करिए विवेक अच्छा करिए करिएटाइए दृष्ट को हटाइए को हटाने से अखंड सच्चीद हरेक क्षेत्र में वही मैं अकेला मतलब अखंड सचिदानंद यहाँ पे बोध होगा चित्र को अलग करने से इसलिए बोलते हैं अखंड सच्चिदानंद महाबाक महावाक का द्वारा वही लक्षित होता है कब होगा जब इन तीनों को मतलब माया की तीन प्रकार की जो कार्य देखा एक हो गया तम मलिन तम प्रधान और एक हो गया शुद्ध प्रधान और एक हो गया मलिन रज प्रधान जो है काम कर्म पत्र जुड़ा हुआ इस प्रकार से जो है कि उनको कर्म करने के लिए परमात्मा को टुकड़ा टुकड़ा व्यापक टुक कर्म नहीं होता तो तब उनकी सृष्टि धर्मा धर्म आचरण धर्म, कैसे होगा इसलिए जो है जो उनके सहारा लेकर के अपने को रूप में विभाजन करके अब दिरे दिरे इस और और कर्म, की करते हुए जब अंत कर्म शुद्ध होता है तब इन तीनों जो माया की तीन प्रकार की काज है उसको हटा करके अखंड से एक सचिदानंद पूर्ण सचिदानंद बोध में आता है त्रितय पपिता मुक्ता त्रितई विशुद्ध मलिन सत्य प्रधान अपने आप एक हो गया तम प्रधान हो गया, उपादान करण विशुद्ध सत्य प्रधान हो गया, निमित्त करण और मलिन सत्य प्रधान हो गया जो जीव रूप में रज यहाँ पे बोलते हैं वो देखने है वाला उसको प्रधानमंत्री भेदेन उक्त इन तीनों को भेद के द्वारा कथन करके अतएव इसलिए परस्पर विरोधी नहीं है परस्पर विरोधी माया नेक्ता इस माया को इस प्रकार कथन करके परित्यज्य उस माया की गुण की, की लीला को देखते रहिए गुण की खेल को देखते रहिए आप अखंड जो शुद्ध व्यापक अखंड तत्व सच्चिद सच्चित रूप है जो व्यापक है ब्रह्म व्यापक महावाक्य तत्व से महावाक्य के द्वारा लक्ष्य लक्षित होता है क्योंकि बच्चा बोला नहीं जा सकता उसको महावाक्य द्वारा इस प्रकार सेत्व हमेशा ही शुद्ध व्यापक है तीन माया के साथ उसका संबंध कभी होता ही नहीं है परंतु माया के माध्यम से उसके अस्तित्व को दिखा करके आप अंश को हटा दो बस अपने शुद्ध शब्द प्रधान को होता है इसलिए इस माया का सहारा लिया गया बोला तक कथन है एक हो गया मलिन सत्य प्रधान ये जो तम प्रधान में तो उपाधान कारण बन जाता है और विशुद्ध सत्व प्रधान हो के निमित्त कारण बनाने वाला देखने वाला प्रकल्पना के द्वारा सबको प्रोजेक्ट करने वाला और जो मलिन छत्र प्रधान होकर के जो है वो जीव रूप करते हैं मलिन छ इन तीनों के भेद कथन करके कथन मुक्त अतएव परस्पर विरोधी नहीं वो आपस में विरोध करता रहता है आपस में जो है वो माया की यही महिमा है माया हमेशा जो है कुछ ना कुछ करती रहती है परस्पर ताम माया मुक्ता उस माया को छोड़ कर मुक्त मतलब परित्यज की ताम माया मुक्तवा उसको छोड़ करके अपने परस्पर विरोधी ऐसे उसको छोड़ करके अखंड मत भेद रहितम रहित व्यापक शुद्ध चेतन ब्रह्म महावाक्य महावाक्यों के द्वारा लक्षित होता है इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है इस प्रकार तप तुम श्री महावाक्य को मतलब तो समझने के लिए पहले माया के माध्यम से समझाया अब जो है वो लक्षण वृत्ति कैसे बोला लक्षितम आपने बोला तो आपने ये लक्षण कैसे हो सकता है यहाँ पे क्योंकि जिसके अंदर कुछ गुण हो उस गुण के माध्यम से लक्षित किया जाता है ब्रह्मो तो निर्गुण से कैसे समझाओगे कल छुट्टी होगा कि कल है कल एक तारीख है।, है कल पूर्णिमा छुट्टी रहेगा कल परसों कल परसों से दो दिन छुट्टी होगा परंतु तो इतना भाग्य पूरा विषमकरण अपने में को यदि विचार कर ना तो क्या हो रहा है माया की महिमा अपने अंदर देखिए कब तमोग काम कर रहे तो और, उस, और उसके अंदर जो काम करना है, उसको इस प्रकार से उसको अलग करके देखने से ये जो है वेदांत की सबसे बड़ी सुंदरता यही है वेदांत तो कोई मनोकल्पिक चीज को लेकर के नहीं बोलता है हमारे हम, हमको दिखाता है देखो तुम वास्तविक कौन हो इसको ठीक से देखना सीखो बस प्रणाम स्वामी जी सुन माना प्रणाम प्रणाम स्वामी जी जो भी नवी पाठ सब कुछ है गुरु महाराज जी की माघी पूर्णिमा है गुरु महाराज जी के, के जन्मदिन है सबके ऊपर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद वर्षीय